चेतन इच्छा चेतना ज्ञानवान ज्ञानाधिकरण होने से इस आत्मा में ज्ञानवत्ता चेतनता औपचार इसका कौन कह रहा है साकि वैशेषिक न्यायिक और प्राभाकर वाले बोल रहे हैं समान सिद्धांत में भी लगभग यही विचार आ रहा, है। यहां भी वो आ रहा है। कि वो गुण मानते हैं जड़ है जड़ हेता हुआ से चेतन का कैसे आ गया चिति ज्ञानाधिकरण ज्ञान का अधिकरण होने से और ज्ञान का अधिकरण कैसा हो गया ज्ञान अधिकरण में कहा से आ गया मन और आत्मा का संयोग ने कहा था आत्मनो मन सा गुणा आत्मा का साथ मन का योग हो गया मन के द्वारा मन के साथ क्या हो गया आत्मा का योग हो गया क्यों वह होगी अदृष्ट जागरूक दृष्ट है तो हो रहा है स्वात्म तो का अदृष्ट आ गया तो सो जाते जब अदृष्ट वसात ही आपका तो, तो मन की सर होना न होना तीन अवस्थाएं व्यवस्थित हो गया अदृष्ट वहां से व्यवस्था कर जड़ात्मक होता है जड़ा इसलिए आ गया कि आत्मन स्ने जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानाधिकरण उसके तो अंदर आ गया ज्ञानाधिकरण की वजह से वो क्या हो गया वो चेतन जैसे भाषित होने लगा जैसे पहले जड़ है बल्ब बल्ब कैसा है जड़ है तार में बिजली आ गया तार भी पहले से ही है तार भी पहले से है बल्ब से, लेकिन बिजली आ जाती है जब तभी होता है व्यापक है आत्मा मन छोटा तो उस व्यापक आत्मा सदा मन का सब रहेगा कि नहीं रहेगा कहीं ना अदृष्ट नाम का जिस बीच में बिजली है वो जब उस मन में लग जाता है ना तो फट बल्ब जल जाता है या नहीं? ये वसाद जो है वो मन आत्मिक ज्ञान पूरा कर देता है तो चेतन आ गई आत्मा में एक चेतन वत्व को लेकर के आत्मा को भी चेतन करके लोगों ने भ्रांति कर लिया है ऐसा नया ही कार्य कराते हैं चेतनो इच्छा द्वेश प्रयत्नवान इच्छा द्वेष और प्रयत्न वाला होने से सात धर्मा धर्म यो करता इसीलिए क्या जाता है धर्म और अधर्म का करता हो जाता है क्योंकि इच्छा है द्वेष है प्रयत्न है इन तीन के वजह से धर्म या अधर्म कुछ न कुछ करते रहेगा इनाके तो रह सकता या तो धर्म हो रहा है आपसे या तो अधर्म हो रहा है दो में एक रहता है क्योंकि तीसरी चीज तो, तो है नहीं जो होने के लिए आप जिंदे हैं तो दो में तो होगा ही धर्म होगा या अधर्म होगा ये शास्त्रानुकूल शास्त्र शास्त्रानुकूल शास्त्र अनुकूल जीवन व्यवहार हो रहा है तो धर्म हो रहा है शास्त्र कुछ भी हो रहा हो वो अधर्म कर देगा अधर्म पैदा कर देगा इसीलिए कहते हैं आपके अंदर इच्छा है आपके अंदर द्वेष है और प्रयत्न करने का सामर्थ्य प्रयत्न भी है अतएव आप धर्म और दोनों के करता है करता ही ऐसा नहीं दुखिया हम इत्या की वजह से हम भोक्ता भी है वो आत्मा कर्तृत्व भी है भोक्तृत्व भी है चेतनत्व आ जाता है है वो जड़ और विभू कर्ता भोक्ता जड़ो विभूष्टा सिद्धांत चारों के आत्मिशेतनत्व हेतु महातवान आत्मविचेता मानने में एक और हेतु क्या है इच्छा वाला है, वत्पात, वत्पात, वत्पात, दे और प्रयत्न चेतन मानना पड़ेगा। ईश्वर के विलक्षण का क्या है इस आत्मा में यही है कि यह धर्म और का करता है दुख आदि का भोगता है और ईश्वर धर्म आदि करता नहीं है वो पुण्यपाप करता करता कुछ नहीं कर दिया जो किसी कल्प में कर लिया और इस इस, इस कल्प में ईश्वर पोस्ट पा लिया है उसने तो, ये पोस्ट ही तो है नौकरी बेचारे की बहुत गंभीर नौकरी है रिटायरमेंट होता नहीं छुट्टी है ही नहीं इंक्रीमेंट ना प्रमोशन ना डिमोशन कुछ नहीं विलक्षण पोस्ट है विलक्षण नौकरी है उसका निरंतर करते रहता है बेचारा भी शासमांत वहाँ सब करने में लगे हुए सूर्य देखो दौड़ रहा है दौड़ रहा रहे, रहे। आग क्या पानी दो ना दो आप देखो ना देखो, देखो प्रणाम करो न करो आप प्रकाश का दुरुपयोग करो सदुपयोग करो वर्जी तुम्हारी वो अपना लगा हुआ है नाराज कभी नहीं होता वही नहीं कहा चोरी कर रहा है प्रकाश नहीं दूंगा प्रकाश छीन लिया वहां से ऐसा नहीं होता या मलमोत रहे वहाँ प्रकाश नहीं डालूंगा ऐसा नहीं सोचता गंगा जी जा रही प्रकाश डालूंगा ऐसा कोई भेदभाव नहीं निरंतर करता है चाहे आराम से तो टूट जाए तो भी चल रहा है नहीं टूटेगा तो भी चलते देगा उसी पटता है, है। कोई कर्म एक रिसे प्रसन्न एक रशि निरंतर चलने वाला कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी भले को गाली भी दे चाहे भी दे कुछ भी नहीं बोलता निष्काम कर्म दृष्टान्त सूर्य भगवान ऐसे कौन करता है है यहाँ हाँ दो बार डांट दो गए महात्मा जाए गुरु गए ईश्वर गए कुछ है देखा डांटते रहते हैं प्यार तो, ही नहीं करते थोड़ा चल दे बिस्तर उठाए चल निष्का हम करने कहा बनोगे बनना आसान थोड़ी है सूर्य को देखो निष्काम करने की क्या होता है बहुत कठिन काम कहना आसान होता है निष्काम जोर कम कर रहे हैं कुछ भी नहीं चाहिए आपसे यही बोलते शुरू शुरू में आने वाले इतने आते आश्रम में ना यही कल महाराज कुछ नहीं चाहिए हम तो वरान में रह जाएंगे चलो पेड़ के नीचे बैठ कमरा जाऊंगे कुछ नहीं, नहीं।, नहीं महात्मा आए और पीठ कभी से छुरी मार के गए ऐसे काम कर गए कुछ कमरा भी दिया पंखा भी अब पंखा अपने खराब हुई दूसरे कमरे को उठाकर चुपचाप डाल लिया सारी सुविधा जुगाड़ कर ले रहा बोलता भी नहीं पूछता भी नहीं और फिर अंत दुनिया पर आरोप लगा करके कुछ नहीं चाहिए बस हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके सानिध्य मुझे चाहिए चाहे डायलॉग्स है। <laughs> <laughs> हैं ध्रतपने सुखें नाम ध्रत अतिविनय ध्रुत से लक्ष्य होता है नीति कार इसलिए कही विनय भाव से जो आते हैं बहुत खतरनाक कालिमी तो ऐसे ही आया था ना हनुमान जी के सामने नहीं राम राम राम राम करते हुए हनुमान जी को ठगने के लिए हनुमान जी तो महापुरुष को तो पहचान लिए क्यों आया है एक धक्का दिए गया हो किनारे ना हम लोग साधु है हनुमान तो है नहीं तो धक्का कैसे मारेंगे कुछ नहीं बोल सकते ना सन्यासी है ना तो कह रहे ठीक है भाई देख के समझ लेना पड़ता है ऐसा है चलो तो कोई बात बंद कर बन जाओ <laughs> देखो मैं तो जो कर रहा है, करने रोज तो जाने, पाप जाने पाप का हमारा क्या बिगाड़ेगा हमारा तो गोसरे बिगाड़ सकता है ना हम कर, तो अपने सब मस्त करेगा बदनाम कर बदनाम करेगा हम लोग तो मान आप माने कर मान सब कि हम लोगों के सिद्धांत अपमान पुरुष मानं पृष्ठता अपमान पृष्ठता सम्मान को पीठ का पीछे छोड़ देते हैं अपमान का स्वागत करते हैं आओ अपमान करने वाले, अपमान करो ताकि हमारा अहंकार का मर्दन होते रहे खुशी की बात पता तो चलेगा ना कि अपने अहंकार कितनी कितना ठेस पहुंचता है कौन क्या करते कितना थे ठेस पहुंचता है कितनी ठेस पहुंचेगी उतना समझ में आता है वेदांत कितना पचा है थेस पहुंच रही है मैंने वेदांत तो भी पचा नहीं थेस नहीं पहुँच रही मैंने वेदांत तो भी थोड़ा ठीक ठाक परीक्षा की लिए। निंदक है इसलिए ने निंदी रखी है जो निंदक होते हैं उनको नजदीक रखो लाभ क्या है कहते बिना साबुन के ते ते का अंतरण शुद्धि हो गया तुम्हारा की क्या जरूरत शुद्धि करने के लिए लोग आपके अंतर्गण शुद्ध कर देंगे इससे कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा आ जाते आश्रम में ये भी भगवान की सिंह कृपा है सच्चे निष्काम कर्म योगी आ जाए आप जो है भ्रष्ट हो जाओ वेदांत भ्रष्ट हो जाओ आपको पता ही नहीं चला आपका अहंकार कुछल रहा है कि क्या है क्या नहीं है कुछ निष्काम भाव पर कर रहा है और आप कोई धक्का नहीं मारता कोई कुछ को बोलता नहीं है तो पता नहीं चलता आपका अहंकार का स्थिति क्या है जिसे उल्टा कड़ू बोलने वाले लाथ मारने वाले धोखा देने वाले ऐसे चेड़े भी चाहिए तब पता चलता है अपना अंतगण की क्या समझता है ऐसे लोग भी होना चाहिए अंतकर्ण शुद्धि के तो धर्माधर्म का करता है दुखित्वादि का है यानी ईश्वर में ऐसा नहीं है ईश्वर में ऐसा नहीं होता ऐसे किसी और द्वेश नहीं कुछ नहीं दिखता बाकी ईश्वर है और निष्काम कौन कर है बस कोई फर्क नहीं पड़ता एन वो भी एक जीव है वेदांत के अनुसार भी ईश्वर भी एक उत्कृष्ट जीव है सर्वोत्कृष्ट जीवा जीव बड़ा उपाधि लेके बैठा है छोटा उपाधि लेके बैठा है बैठा तो उपाधि वाला है निरुपाधि स्वरूप वास्तव में है वो निर्जीवता इसे इनका भी है ईश्वर से विलक्षण का कह से आता है जीव में इन्हीं दो बातों का एक दुखादिगम भोक्तृत्व के अंदर रहता है और दूसरा धर्माधर्म का कर्तृत्व तो होता इन दो की वजह जीव में जीवित है एक दो हट जाए जीव की जीवित तो खत्म तो हो गया ननु आत्म विभुत्व लोकांतर गमन आदि गम कथम घटे आत्मा यदि विभु है लोकांतर गमन आदि व्यवस्था कैसे हो गया? जो विभू है इसमें गमन तो होता नहीं जो विभू नहीं है है वो में ही गमन-आगमन होता है अपरिचिन्न में गमन-आगमन तो होता नहीं तब जवाब देते हैं अशिन देह कर्मवशा इच्छादी उत्पत्त हो सत्याम अत्र आत्म अवस्थानाद व्यवहार इस शरीर में कर्म के वजह से इच्छादि उत्पन्न हो जाता है जब मन स्व होकर उस व्यापक आत्मा में ये जो शरीर है भौतिक शरीर कल्पित नहीं, नहीं है कहूंगे उस व्यापक आत्म है आत्मा आत्म में शरीर है बहुत हुआ किसने पैदा ईश्वर ने पैदा कर दिया आत्मा पर शरीर को पैदा कर दिया है और आत्मा पर पैदा हुआ शरीर क्या कर दिया उस आत्मा को भी परिच्छिवल भाषित करा दिया देहावच्छिन्न चैतन्य देहावच्छिन्न आत्मा ऐसा आत्मा की परिच्छता को प्राप्त कर दिया देह रूपी उपाधि के कारण इस शरीर में जीव कब तब तय होता है जब इसमें मन का आत्मा जाता है तब कहा जाएगा वो आत्मा इस शरीर में इस समय व्यवहार कर रहा है और वही मन जब यहां से निकल करके स्वर्ग में चला जाएगा वहां अपने कर्म के वजह से अपने कर्म से क्या होगा वहां शरीर मिलेगा उस शरीर आत्मा में मन क्या करके संयुक्त कर जाएगा तो वहां इच्छा देश प्रयत्न वाल होकर के उधर का भोगों भोग करेगा वो अभी व्यापक आत्मा होने पर भी गमना गमन में कोई विरोध हमारा नहीं हो सकता है मन का गमनागम होता है और मन का गमना गमन गमनागमन होकर शरीर में रहकर मन तत्वावचिन आत्मा में जब सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न का अनुभव करने लगता है तो हम कह देते हैं कि आत्मा यहां से वहां चला गया व्यवहार करते वास्तव में आत्मा नहीं गया, मन ही पर इच्छादेशम आदि प्रकट होने लगा अभिव्यक्त होने लगे तब अब व्यवहार कर लग गए इस शरीर में आत्मा है और कर्मां कर्मवशात लोकांतर देहांत उत्पत्त हो और कर्म के वजह से ये था यहाँ है तथा मने तथा उसी प्रकार से लोकांतर जो देशांतर देशांतर देहा उत्पत्ति होगी तदवच्छिन्न आत्म तदवचिन्न में उस शरीर आत्म देश में क्या हो जाता है सुखाद उत्पत्ति वात सुखा का अनुभूति जब होने लग जाएगा इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख धर्मा आदि का अभिव्यक्ति जब होने लगेगा तद में तो क्या कहते हैं आत्मा वहाँया चला गया, में चला गया, सर्व चला तत्र व्यवहार त्र आत्मगमनावचारिकव आत्म गमनाव प्री इसलिए आत्म व्यवहार हो रो औपचारिकी है एक वैशेक सिद्धांत यहा कर्म वसद का सुखादी तथा लोका कर्म इच्छा जाय जन्यते कर्म अवश्य जिस प्रकार से यहाँ पर कर्म की वजह से कदाचित उत्पन्न होने वाले सुखाद को देखकर के अब्यवहार करते हो इस शरीर में आत्मा है अतः शरीर इस समय यहाँ आत्मा का है इस शरीर में है अर्थ आत्मा यहाँ है ये व्यवहार हो गया और जब तथा लोकांतर में देह उत्पन्न होने पर वह कर्मण वो भी कैसे हो रहा है यहां भी कर्म की वजह से प्राप्त हुआ सही वहां भी कर्म की वजह से ही शरीर प्राप्त हो रहा है जो कर्म देहे लोकांत्रे जब कर्मणातरे ती चलते जब वहां परीक्षा राग द्वेश प्रयादि उत्पन्न हो जाते हैं अभिव्यक्त होते हैं तब हम कहते हैं अब आत्मा उस देश में चला गया ये व्यवहार हो गया एवं चर्वग्या संभवे ताम गमा गम कर्मकांड समित अवदन इसे वे वैशेषिक न्यायिक और प्राभाकर ये लोग क्या कहते हैं कि भाई उनका इसलिए कव सर्वस्याम व्यापक होने पर भी गयेता गमन और आगमन इसका व्यवहार हम कर सकते हैं क्या प्रमाण कर्म कांड समणम वेद में भे जो कर्म कांड है यही इसका प्रमाण है मरणोत्तर काल स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है तो वह स्वर्ग दर्श पूर्णमास नामक यज्ञ करे तो कैसे विधान कर दिया वेद ने यह विधि से ज्ञापन होता है यह जीवात्मा जो यहाँ इस समय इस शरीर में अनुभव हो रहा है यही बाद में वहां जाएगा वह अनुभव करेगा और यदि भी आत्मा सर्वत्र है फिर भी इसे गमनागम के आधार पर ही व्यवहार हो जाता है समग्र कर्म कांड प्रमाणम अवदनते मैं प्रभाग आराध्य प्रभागराध्यों का ऐसे कथन करना है इन समस्या ये होगी यहाँ वैशिष्ट भी किन लेते ना तार्के का आगे गय। इन वैशिष्टिकता वेद को मानता नहीं प्रत्यक्ष कर लेगा तथा लोकांतर योकमान रहोगे अदृष्ट मानता ही है वैशेषिक तथा नहीं आजाते पुनः नहीं ये सब प्रमाण मिलते हैं लेकिन वो शास्त्रीय वैदिक प्रमाण हो उसको मानेगा नहीं वो अनुमान करेगा अनुमान करके और उनके अनुमानों की झड़ी देखना चाहते हैं एक पुस्तक है उसका नाम क्या है मान मनोहर मान मनोहर वैशिष्य का प्रथम ग्रंथ जैसे हमारे यहाँ आप लोग तर्क संग्रह पढ़ते हैं न्याय के लिए मीमांसा के लिए अर्थसंग्रह पढ़ते हैं वेदांत के लिए वेदांत परिभाषा पढ़ते हैं आरंभिक प्रकरण वैसे मीमांसा के लिए मान मेयोदय और वैशेषिक के लिए मान मनोहरा वादी वागीश्वर आचार्य कृत मान मनोहरा बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है माने ही देव मनासी आहरती मान मनोहरा अपने परमाणों की जाल के द्वारा ये बड़े बड़े विद्वान का मन को भी आहरण करने की क्षमता रखता है ऐसा व्यक्षण ग्रंथ मान मैंने कई बार पढ़ाया है इसको मान हर ग्रुप वाले को पढ़ा वैशिषिका के लिए मान में अर्थसंग्रहने के बाद अर्थसंग्रह विचार है कर्मकांड का विचार है और मानव प्रमेयी विचार है वो तो कितना पदार्थ मानते हैं पदार्थों का लक्षण क्या है मोक्ष क्या है वो सारी चीजें प्रमेयी पदार्थ धर्म और प्रमेय धर्म करता है और मानव प्रमेय होता मानवेदिक होता है कि वो एक विलक्षण तो का ग्रंथ है शास्त्र कुतूहलम विमांसा शास्त्र कुतूहलम वही है जैसा नया सिद्धांत मुक्तावली तर्क संग्रह के बाद आप क्या पढ़ते नया सिद्धांत मुक्तावली उसी प्रकार से मानव के बाद मीमांसा शास्त्र कठिन ग्रंथ मुक्तावली जैसा आम आदमी के लिए आम साधारण बुद्धिवर्ण कठिन हो जाता है वैसे ही कठिन हैं। प्रमेय ग्रंथ। तो में आप ना उन्होंने सारा किया है। केवल अनुमान अनुमान। अनुमान, तो अनुमान, के अनुमान अनुमान अनुमान दिमाग का जिसके तरफ संग्रह का अनुमान और हितवास प्रकरण ठीक नहीं है वो मांग न तो छू ही नहीं सकेगा पड़ा तो पढ़ना है तो पहले परिस अनुमान खंड बिल्कुल कंठ और पूरा तब सकता नहीं तो मान मैं अनुमान करें यथात्र कर्मवशा का सुखादिकोकांतरित कर्म इच्छा जन्य अनुमान कर अनुमान से कर लेता है और नयायिक और भाकर वेद को मानते हैं इसलिए क्या करते हैं समग्र कर्मकांड को ही प्रमाण उपस्थापित कर दिया आत्म कर आनंदमय से आत्मुक्त इच्छा प्रतिपाद्य पहले आपने भी आनंदमय को आत्मा करके कहा था और अब इच्छादिवान को दूसरे को आत्मा कह रहे हो आप स्वयं जो है पूर्वोत्तर में विरोध हो रहा है ना स्वकथन में विरोध हो गया पूर्वोत्तर विरोध होना ग्रंथ में सबसे बड़ा दोष है पहले जो बोला उसे ठीक उल्टा कुछ और बोल देगा बाद में तो स्वयं अपने बात में खंडन कर दिया अंग्रेजी अंग्रेज सेन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्रीडिक्टी अब आदमी आप बहुत है और बड़े बड़े होते दुनिया को बिगु बनाते लेकिन आदि पकड़ता नहीं ना उनके तरफ को उनके पूर्वोत्तर कथन को रजनीश ऐसे ही था रजनीश का जितने ग्रंथ आप पढ़ेंगे पूर्वोत्तर उत्तर विरोध उत्त मिलेगा और खुद कहते थे ऐसे हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं जानता क्या सिद्धांत होना चाहिए मैं जानते नहीं क्या सिद्धांत होना चाहिए नहीं ये जो भी गलत दो जो बोल रहे सब इसलिए कमी उसमें कमी निकालना चाहता था निकालने अपने ही वचन का पूर्वोत्तर ग्रोध करता सेल्फ कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स बहुत उन्नीस सौ चौहत्तर पचहत्तर में हम लोग पढ़े उसके पुस्तकों को दो चार पुस्तक पढ़ने के बाद भी घृणा आ गया शंकराचार्य तो जी का, का भाषण है ऐसे विरोधी बातें कहेगी क्या फायदा कोई तथ्य नहीं निकलेगा छोड़ कुछ, कुछ तर्क उसका बहुत बढ़िया है इसे कोई संशय नहीं आप कर सकते ऐसा दिया है उसे। काम की है। बाद है। को छोड़ो है। ये सारा गोदम तब वही हमने उस कुछ जो जो योग अपने पंक्ति को घटाने अपने भाषा अनुकूल वचन के अनुकूल तो अपने ग्रहण करने भाग्य अन्य विज्ञान में यहां भी प्रश्न यही उठ रहा है आप लगता है कि स्व विरोध वचन कर रहे हैं पहले आपने कहा जो आनंदमय है वो आत्मा है और अब गए आत्मा है ऐसे तो कैसे आनंद में इधानी इच्छादिमान अन्य प्रतिपादित है इच्छादी वाले कोई दूसरे को ही आप आत्मा करके बोल रहे हो अत पूर्वोत्र विरोध इत्यासा आनंदमय कोषो सुषिप्त परिशिष्य दे अस्पष्ट चित्सात्मस कोई विरोध नहीं है हम जो इच्छा जिमान कर रहे हैं उसी आनंदमय कोष के पूर्वकोष में विद्यमान गुणों को आत्मा में आरोप करना एक पूर्वकोष कौन सा है विज्ञानमय कोष तो कहा है आनंदमय कोष में है इसे विज्ञानमयी कोष अवैध जैसे अवैध के समान अवैध के जो गुण है इच्छा प्रेंगे वो आनंद इसलिए कह रहा हूं वाला आत्मा है इच्छा गुणों वाला आत्मा है क्योंकि विज्ञान में कोश का आधार गुण है आनंद में कोश है और विज्ञान में कोश में सारी चीजें हैं इनका आधार वो आत्मा है इसे ज्ञानवान आत्मा इच्छावान आत्मा जो व्यवहार कर रहे हैं वो नहीं है कोई गलत नहीं है कहते हैं आनंद में कोश हो यह आत्मा है है, परिशिष्य में शेष रहता है उस, उस समय न इच्छा है न द्वेष है न प्रयत्न है, कुछ भी पता नहीं चलता धर्म नहीं है धर्म नहीं कोई कर्म नहीं समय क्या रहता है अस्पष्ट चित आत्मा वही आत्मा है वास्तव में अभी वही उसी पर बोल रहा हूँ मैं अभी भी आज नहीं कोई आत्मा कह रहा हूँ लेकिन फिर उसमें इच्छा देश कहा आ गए कहते हैं पूर्व ये गुणा ते अश्य गुणा पूर्व में जो गुण थे इच्छा राग वे अश्य आत्मनो गुणा हा। वो इस आत्मा को गुण करके भ्रांति से कौन कहता है नहीं आएगा जी क्या है इसे हमारे कथन में कोई लोध नहीं हो रहा है सुषिप्त वृष्ट चिद यह आनंद में एक कोषा सब पूर्व प्रथम प्रथम कोशा से का श्रे प्रथम से चक्कर में तो बिताया हो कंस को नारद ने आठवा पुत्र कण निश्चिंत था कंस अरे काम को पता नहीं आठ आदमी को बुला के अलावा बोला बुलाया आठ आदमी को गोल में खड़ा कर उससे गिनोगे उससे पूर्व वाला उसे उसे आएगा आठवा सभी में आठवा आ गया अब कंस चक्र पड़ गया अर्थात कोई भी आठवा हो सकता है ये भगवान निष्ठ का भरोसा ने उधर से गिन लेगा तो इधर से किनेगा नहीं उधर से किनेगा तो क्या होगा गया बीच में से गिन के उधर को कंत में कर देगा तो क्या होगा इसे जगह सबको मारना होगा एक कोई मत बता नाराज जी ने कल पाप कराया ये नहीं करा तो पाप तो घड़ा भरता ही कैसे उसका लोक कल्याणार्थ ये भी जरूरी यथा सपुनी बारम बार दुर्योधन से पाप कराता था नहीं कराता तो महाभारत होता ही नहीं शकु ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है लोक कल्याण के लिए लोग शकुनी को बहुत बुरा मानते हम नहीं मानते वे बहुत बढ़िया आदमी है उसके जैसा आज ना होता तो महाभारत होता ही नहीं जीता हमें मिलती नहीं हम जीते कैसे के बढ़िया मैं मानता हूँ मंत्रा को नहीं हाँ। तो मंत्र है कह तो बेचारी क्या है जैसे मंत्र ने पाठ पढ़ा वैसे उसकी तो अकल तो कुछ थी नहीं असली अकल तो मंत्र आ है, ये मंत्र है साक्षात सही देवी है तो खराब थोड़ी सबसे बढ़िया है, वो है जो लीला नहीं रचती राम रामदार जंगल जाते ना तो रावण पवध होता सारा आधार तो है उसमें भी बड़ा चालाक है वसीफ जी वसी की बुद्धि नहीं चलती वहां भी काम बिगाड़ दिया था कई कई ने हाँ? कहके कैकेने क्या कहा कि पहले भरत को राजा बनाओ फिर राम को वनवास दो वशिष्ठ जी ने सोचा काम तो गड़बड़ है कैकेने जिस क्रम से वर मांगा है उस क्रम से अनुष्ठान होगा राम जंगल जाए नहीं चलेगा क्यों क्योंकि राम के वनवास से पूर्ण करके पहले भरत को राजा बनाएंगे तो दशरथ ये आज्ञा भले राम को हो जाए जंगल जाने राजा की आज्ञा के जंगल मच जाए तो क्या करेगा राम तो प्रजा है ना राम तो प्रजा है दशरथ राजा है वो आज्ञा दे तो जाना पड़ता इन पहले भरत राजाभिषेक हो जाए अब दशरथ जा राजा रहेगा क्या दशरथ क्या हो जाएगा भूतपूर्व दशरथ हो जाएगा भूतपूर्व और वर्तमान कौन राजा है भरत वो आदेश तुम नहीं जाओगे जंगल आदेश तो क्या करेगा तो जंगल जान नहीं पाएगा फिर सारा खेल खराब हो तो जाएगा वशिष्ठ जी ने तो बड़ा चालाकी करा वशिष्ठ जी ने कहा पहले इसको जंगल भेज दो बाद उसको तो में उसको बुला राजा बना। उल्टे क्रम से अनुष्ठान कराया तभी काम हुआ नहीं तो कई जन ने बिगाड़ी थी। मंत्रा का खेल भी बेकार जा रहा था तो वशीष जी असली काम बार ऐसे होता और करने के पीछे क्या वेद प्रमाण वेद में अनुष्ठान साह में आया था ना मंत्र आया वहां पर ज्योति पहले आया और ये पचती बाल में आयागु लक्ष्मी ग्रह का अब बनाते ना वहां पर लक्ष्मी तो वो पेशा तो जब काला काला वगैरह होता भंडारा होता है, है लक्ष्मी लाक्ष लापसी को हम क्या कर हैं कर्मकांड में कहा पहले से हवन कर दो लापसी से हवन कर दो और बाद में क्या बनाना लापसी को पकाना अरे पका हवन कैसे होगा करता है तो पूर्व से क्या बात करते हो दुकान से खरीद के लाओ लापसी को पहले तो हवन कर दो बाद में विधि के पसात लापसी पकाओ फिर पूछा सिद्धांत तो <laughs> तो ने बाग पकाउ की पुलन पूरी खा लेगा तो क्यों इसलिए विधि जो है उसको उल्टा अनुष्ठान करना पड़ेगा निमांसा दर्शन में निर्णय दिया भले मंत्र का क्रम में क्या है पहले हवन कर दो बाद में लिखा पकाओ अनुष्ठान कैसे होगा ठीक उल्टा अनुष्ठान करना पड़ेगा पहले पकाऊंगा बाद में हवन कर दूंगा वशीठ जी ने यही तर्क दिया जैसे वहां है वैसे मुझे भी मजबूरी में करना पड़ेगा उल्टा तो क्रम समुष्ट नहीं तो जगत का कल्याण नहीं हो सकेगा कर रहे हैं तो भी प्रमाण आधार पर यानी कि आप निको वशिष्ठ को दोष नहीं दे सकते वशिष्ठ ने गड़बड़ किया है अधर्म किया अन्याय किया कष्ट। शास्त्र अधीन होकर अनुष्ठान में साधिता का स्वतंत्रता होता है क्रम के निर्णय का स्वातंत्र्य स्वतंत्रता है इसमें विपरीत क्रम से अनुष्ठान किया तो जगत के कल्याण हुआ था तो यहाँ पर इसी प्रकार समझना पड़ता है कि भाई पूर्व जो था तात्पर्य प्रथमत्तम प्रथम कोषा कम आनंद में कोशा वही आत्मा है तो कोई नहीं पंचकोशी पंचकोशी पंच आत्मा ये प्राभा प्रापा, प्रापा, आत्मा वही आंदोशन वास्तव आत्मा और उस आत्मा है जो गुण कार्य वो ज्ञान में कौश विद्यमान जो है इच्छा द्वेश धर्म अधर्म संस्कार सारे चीजों को वो आत्मा का गुण रूप उसने स्वीकार किया है अश ते पूर्वक्ता ज्ञानंद आदि ज्ञान आनंद आदि गुणा चर्थ हाँ ऐसी आत्मा आन में कोष रूपी आत्मा को ही आत्मा मानते हुए उस आत्मा ने पूर्व जो ज्ञान आनंद आदि गुण है उन विज्ञान में कुछ विद्यमान वस्तु है उसको उन्होंने इसका आधार आदि भाव बना करके ज्ञान आदि आत्मा इत्यादि व्यवहार करते हैं अशिव आत्म चित्र भाटता अब आते हैं इसके बाद कुमारी भट्ट वो कहते कि भाई देखो आत्मा कैसा है जड़ नहीं है अर्थ द्वयुक्त आत्मा आत्मा कैसा है अंशुक्त है एक चिदांश है, जो कि अपरिणामी है और दूसरा अंश है जो की परिणामी उभयाशयुक्त आत्मा है अपरिणामी और परिणामी अंश द्वयुक्त आत्मा यहां देखिए पूर्वों को तीनों का खंडन न करते हुए कुमार भट्ट को ले लिया है अब क्या उसके कुमार बढ़कर खंडन करते हैं सांख्या को ले लेंगे हम फिर सगल तार्क जो थे अन्य उनके साथ सब खंडन हो जाएगा कम थोड़ा अंतर करके कर रहे हैं चैतन्यक्ष जड़ बोध स्वरूप दाम आत्मनो ध्रुवते भात उत्प्रेक्ष गूढ़म चैतन्य उत्प्रेक्ष अस्पष्ट गुडम कर देना यहां अस्पष्ट कार्य का स्पष्ट के जड़ता की प्रती कोई होश आवास नहीं बेहोश पड़ा है जड़ जैसे पड़ा हुआ कई तो ऐसे सोच रहे थे उठाकर उधर लेता रख दो पता ही नहीं पता ही नहीं।, नहीं ऐसे भी सोने वाले हमने देखा आदमी को, को, को, तो तो को, को।, को उठा के यहां से वहां ले रख दे ऐसा पता नहीं चला हमको के देखा कहा दरी ओरी में सोरे उठा के वहां ले जाते हैं बच्चे को पता क्या रहता जहाँ जगता है उसे रोता भी नहीं वो कहते ठीक है जहाँ हूँ वही ठीक है यहाँ कहते कि देखो क्या है चैतन्यता सुषुक्ति में अस्पष्ट होने से बल्कि बात क्या स्पष्ट है जड़ता स्पष्ट। में जड़ता स्पष्ट स्पष्ट में हो रहा है और चैतन्यता स्पष्ट नहीं होता गुणम अस्पष्टम चैतन्यम उत्प्रेक्षता वर्णय थी इसे चैतन्य का ऊह करके उत्प्रेक्ष करके और जड़ उभिया तब करके कौन भट्ट भट के भट्टी और भट्ट और भट्टी लोग वर्णन करते हैं चैतन्यक्ष क्यों रहे वो क्यों जड़ाते चैतन्य उत्प्रेक्षा कारण महा चैतन्य की उत्पेक्षा करने में कारण क्या है स्मृति यदि अत्यंत जड़ होता कि श्रुति में भी तो स्मृति कैसे होगी जगने के बाद अगर ज्ञापित हो आत्मा अत्यंत जड़ नहीं है सशक्ति में जड़त्व का प्रतीति होने के बावजूद भी आत्यंत जड़त्व का अभाव निश्चय हो जाता है कि जागने के बाद संक्षिप्त कालीन अनुभूति को स्मृति कर रहा है चेतन तत् थी कुछ कुछ पूर्ण जड़ होता तो स्मृति नहीं हो सकती पूर्ण चेतन होता तो जटी भाव का अनुभूति नहीं होना चाहिए दोनों का जटी भाव का भी अनुभूति है उसकी भी स्मृति बाद में कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता था मेरे कुछ भी होश ही नहीं था कई लोग बोलते भैंस बेच के सोने के समान सो गया घोड़ा बेच के सोने के समान से गया बोलते नहीं व्यवहार इसलिए बोलते हैं ऐसी जाड्यता को प्राप्त किया स्वीकृति वो उससे कथन कर रहे हैं न किंचित हैतक है अतएव दोनों अंश मानना पड़ता है उत्थित स्मृदय है जगने के बाद जो स्मृति हुई वो इच्छित उत्प्रेक्षा बहुत चित की कल्पना चैतनश कल्पना का कारण है इतियोजना जायमान आत्मस्मर सौ शुभ चैतन्य का भवती हुआ का अर्थवा जगने के पश्चात होता हुआ जो स्मरण है उसको देखने से मालूम होता है श्री में जरूर चैतन्यश भी था ऐसा हम अवश्य ही उत्पेक्षा कल्पना कर सकते हैं चित उत्प्रेक्षा प्रकार में स्पष्ट चित्ती उत्प्रेक्षा जो किया जा रहा है उसी कल्पना करके जो किया जा रहा है उसी को और स्पष्ट कर देते क्योंकि पूर्व लोग हैं जड़ता तो सिद्ध ही चुके हैं उसको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है वैसे न्यायिक और प्राभा करने जड़ात्मा को मान चुके हैं उन्होंने अपनी व्याख्यान में जड़ता स्पष्ट कर चुके हैं फिर जड़ाश के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं रह गया लेकिन उसे जब मानना चाहेंगे थोड़ा और विस्तार से समझाना पड़ेगा स्पष्ट का अगला श्लोक होता है जड़ो भूत स्वादिचित न कथित विना जाड्य की अनुभूति जगने के बाद जाद्यता जाड्यता जो स्मृति है वह किसी भी प्रकार से बंद नहीं हो सकती क्योंकि स्मृति सदा अनुभव पूर्विका है स्मृति सदा अनुभव पूर्विका है। याया स्मृति सा अनुभव जन्य संस्कार कारण का या संस्कार पूर्विका जो जो स्मृति हुआ करती है वह वह स्मृति अनुभव जन्य संस्कार पूर्विका ही होती है अतएव अनुभव और स्मृति का साक्षात्म न होने पर भी परंपरा कार्य का अनुभव तो है ही अनुभव जन्य संस्कार संस्कार जन्य स्मृति का कहना है कि देखो कि जड़ो भूतवाद्य स्मृति ही याद जाड्य स्मृति ही ऐसी जो जाड्यता जड़ता की स्मृति हो रही है मैं जड़ भूत जड़ भाव को प्राप्त कर सोया था और यह स्मृति जाड्यानुभूति के बिना किसी भी प्रकार से आप सिद्ध नहीं कर सकते न कथित उपपाद्य तदा सुशुद्धि काले जड़ो भू ता मित्यु रूप जाड्य स्मृति पुरुष सेना सुशुद्धि काले जाड्या मंत्रेण अंतिम तदन जाड्या कल भाव ल में जो कहता है जड़ भाव में होकर बिना वह होता ऐसी उत्पन्न होती हुई स्मृति शिश्रिकालीन जाड्यानुभ के बिना अनुपद्यमान न उपन्न होता हुआ देख करके तो और कालीन अनुभव की हम कल्पना करते हैं चैतन्य लोपा भावी प्रमाण मैं पूर्ण क्या जड़ भा गया वो धन वहता है चैतन्य का लोप नहीं हुआ है इसे प्रमाण दे रहे हैं दृष्ट और दृष्टि अलोपयम प्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा आत्मा खद्योत व्युत रात्रि में आ रात को पंख उठाता है तो लाइट चलता है पंख बंद करता है तो लाइट बंद हो जाता है पंख से उठता है ना छोटे छोटे पता नहीं क्या नीचे लगा हुआ है खोलता है उस तो महान बंद तो हाँ लेश जो मुंह बना के लंबा बनाता है, है पार्टी शर्ट पूरा इंजीनियर है वो नीचे टॉयलेट बना देता है ऊपर टॉयलेट नहीं बना देना दे। है जुगनू को पकड़ता है उसे तोड़ देता है को फिट कर देता है सूर्य का प्रकाश पूरे कमरों में लाइट इतनी अक्कल लगा भगवान ने ऐसे बना रखा लाइट सिस्टम बिना वायरिंग का <laughs> <laughs> सब कमरे में लाइट लाइट ट्वेंटी आवर्स कभी शटडाउन नहीं होता सूर्य के प्रकाश भी जो रात्रि प्रकाश से भी तो हो जाता है ना वो चमक देता है बहुत विलक्षण। कियम इसलिए जो आत्मा है कैसा है अप्रकाश प्रकाश अभ्याम अयम आत्मा यह जो आत्मा प्रकाश प्रकाश चित्त और जड़ उभिया तो गोतवा के समान है ऐसा मानना चाहिए। नहीं रूपलोपो अविनाशिवृदारृष्टि दृष्ट रूपेण चक्षुरादी को लेकर सोपादी दृष्टि दृष्टित्व का भी स्वरूप होता है जो दृष्टित्व है उसका लोप कभी नहीं होता विनाश रहित स्वभाविशत्व स्वभाव वाला अन्यथा लोपवादीरोपी निक्षी कस्य जो कहता भी हो मान लो शिश्रुति महात्मा का लोप हो गया उसे पूछो लोप का साक्षी कौन है लोप हुआ है शिश्रुति में आत्मा का लुप हुआ ऐसे कहने वाला में भाव को साक्षित अनुभव किया कि क्या नहीं है वो अनुभविता आत्मलोपा भाव का अनुभव करने वाला जो साक्षी आप क्या है फिर अब में नहीं है जड़ अनुभव कर नहीं सकता बढ़ेगा और बस तो शुक्ति में भी लोपा भाव कथन करने वाला उस लोपा भाव का अनुभव अनुभविता के रूप में चेतन को स्वीकार करना ही पड़ेगा अत्य सुषिप्त भी चेतना नहीं है कि कह नहीं सकते लोपवादी रोपी निक्षिक वक्तुम एक कोई साक्षी नहीं है तो लोपा भाव का कथम कैसे करूंगा जिसको तुमने अनुभव नहीं किया उसका अनुभव कथम कैसे करेगा कोई सुषिप्त और तो चैतन्य लोपा भाव श्रुित इसलिए श्रुति में चेतन लोपा भाव श्रुति के आदर पड़ता है युक्ति पड़ता है तो, तो भी कारना, इस कारण से भी अयम आत्मा यह जो आत्मा है खद्योत्न स्पुर्न जड़ा अस्मिन धाट मते दूषण विधान पुरशन शांति मत मत्त उत्था उनमें कोई दूषण तो दोष को दिया नहीं वैश्विक नायक प्रभाकर के मत में बिना दोष दिए ही कथन कर दिया बाटमत कथन करके बाट पर दोष दे रहे सांख्य के माध्यम से उनमें क्यों नहीं दोष दे रहे फिर कारण क्या उनमें एक साथ कथन ले रहे हैं है। है वैश्विक नहीं श्रेष्ठ है ईश्वर मान लिया नहीं से प्राभा करे वो ईश्वर भले नहीं मानता जड़।, जड़ होते वो अभी वो आत्मा शुभ प्रकाश मानते क्या मानते प्रकाश होते हुए उनसे उनसे होगा। केवल केवल जड़ के से, है, है। उनसे भी कौन तो तो वो इसलिए सांख्य उठा रहे हैं अस्वीन भात मध्य दूसरा विधान प्रसरण सांख्य मत उपयश से उभया कृतचित घटिष्यूपे क्या सांख्य विवेकन सांख्य दर्शन को व्यक्त करने वाले लोग विवेकी लोग सांख्य विवेक न बहुत बड़ी बात यहां पर देखी सांख्य विवेकी ने क्यों कहा सांख्य दर्शन हाँ। बात कारण सांख्य दर्शन को पढ़ने वाले अविवेक अभी, अभी भी है तो वो भी उनके जैसे चिजट आत्मा कह देगा आत्मा क्यों क्योंकि आत्मा क्या है? हो रही है इसलिए शाम के दर्शन पढ़ करके जिसने विवेक ख्याति को अभ्यास कर लिया अनुभव कर लिया की चित्त अलग आत्मा ये प्रकृति अलग है ये पुरुष केवल छिद्र ऐसा जिसने अनुभव कर लिया तो सांग को सांग के में जानने वाला नहीं कि के, सांग के में विवेक ख्याति का अनुभूत पुरुष उनका कहना है क्या निरंश्य उभया न कथन वह वा आत्मा वास्तव में निरंश प्रकृति के संबंध के कारण संबंधित की भ्रांति निवृत्त हो गई विवेक ख्याति चली गई विवेक ख्या जप चुका है उसका तो है हमारा यह निश्चय है कि आत्मा कैसा है निरंश है इसलिए ऐसे निरंश में से जड़ो भय की कल्पना असंभव है तीन इसलिए चित एवं आत्मा की कि द्रोप ही है यह हाँ आत्मा इत्या हो सांख्य विख्य दर्शन के वेग पर जानने वाले लोग कहते हैं जाड स्मृति तो सांख्य से पूछा जाए ये जो स्मृति होती है मैं जड़ता पूर्वक सोया था इस स्मृति का क्या व्यवस्था करू इसका आधार क्या है तब तो कहते हैं भ्यां, जाड्य जाड्यांशक प्रकृति रूपम विवेकी बोल सकता अविवे नहीं बोल सकता इसे सतर्कता पर बोला दर्शन है नहीं करके कर सतर्क हैं बहुत यहां इसे देखो जाड़ रूपम विकारी परिगुण चुत् जडता भी तम गुण से जाड्यता खतम कर रहा है रहे प्रकृति सा प्रवर्त चित्त को निद्रा का भोग करने के लिए प्रवृत्त होती है प्रकृति करा देती है ताकि उसके वास्तविक चैतन्य मात्र से चुद्ध मातृदा का अनुभव करा देती है आर्य सृष्टि में दुखावी का भोग कराना चाहती है तत्व है वो स्वीकार अपने आप को करते रहता है वह ज्ञान काल में है कि जड़ोकता या केवल जड़ जड़मता की स्मृति ये सारी चीजें अविवेक काल में होता है विवेक काल मुझे स्पष्ट है प्रकृति का स्वरूप है प्रकृति का तमोश के कारण से होता हुआ है और उसमें जो अहम सुन स्वापन अस्प की स्मृति है वो भी प्रकृति का सत्वअंश का मामला है अरे में न सुख है न जाग तो चैतन्यात्मक है उसे सुखादी भी नहीं है दुख भी नहीं है सारा चीज किसका खेल है और सब कुछ प्रकृति में है प्रकृति प्रकृति का तात्पर्य बुद्धि प्रकृति में तो कुछ नहीं होता प्रकृति कार्य बुद्धि का खेल महात का संबंध होता है पुरुष से उसी कारण सारा चीज होता है प्रकृति अपने आप में शांत अवस्था वाली है त्रिणात्मिका है उसकी विषम अवस्था ही क्या होता है दुख सुख दुख देता बंधन देता सब कुछ देता है से प्रकृति गात्पर्य हर जगह पर बुद्धि को लेना पड़ता है, है। उसका शब्द क्या कहते ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो गया और सत्य विषय ख्याति नहीं हुई तो वो बंद होगा सत्व है मैंने बुद्धि तत्व है जड़ादिका है प्रकृति का कार्य है इसके से जाड्यता आती है इसमें से स्मृतिवा होता है सब कुछ होता है और ये जो पुरुष है वह तो विशुद्ध चेतन ऐसे पृथक ज्ञान होने का नाम ही विवेक ख्याति है और है। ख्या ख्यावान पुरुष ही ये बात कह सकता है जाड्यांश जाड्याश प्रकृति रूपमारी क्योंकि जाड्यांश प्रकृति का रूप क्यों है क्योंकि प्रकृति का यह नित्य रूप भी नहीं है जाट्यंश यह ना समझे प्रकृति सदा जाट्य रूप में नहीं होती रहती है सुखा कारण भी वही दिखाई दे रहा है दुख का कारण भी वही दिखाई दे आनंद का कारण भी वही है तीसरे कहते हैं विकारी केवल जाट्यता नहीं रहेगा कभी वो अपने आप को सुख रूप भाषित कर देती है कभी अपने आप दुख रूप परिणाम को प्राप्त हो जाती है इसीलिए वो विकारी है विकारी क्यों हुई है वो त्रुणात्मिका चितो भोग अपर्ग चिता मनी पुरुषस्य इस पुरुष का भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए सा प्रकृति प्रवर्त है वह प्रकृति प्रवृत्ति है अतिवेटारिश्य की गाली अनुभूति पुरुष स्मृति जागृत हम लोगों को हो जाता है टीका रूपम सत्य रजत प्रकृति रूप क्या है सत्य रज तमो गुणात्मक प्रकृति कल्पना प्रकृति के एक अलग पदार्थ मानने में क्या प्रयोजन है क्योंकि वो लोग नहीं मानते थे ना हो सब न्याय मानते हैं न सांख्य मानने न प्रभाकर मानता है न वैशेषिक मानता है न भाट ही मानते हैं सब क्या मानते हैं कोई पांच गुण पांच द्रव्य मान रहा है कोई सात द्रव्य मान रहा है कोई नौ द्रव्य मानता है कोई ग्यारह द्रव्य मान रहा है नहीं सोलह पदार्थ माना नहीं? वो पदार्थों की गिनती करके उसमें उन्होंने क्या जीवा को ईश्वर माना और ईश्वर में गार्य नित्य इच्छा नित्य देश नित्य प्रयत्न करने की शक्ति है उसे सृष्टि हो जाता है कोई प्रकृति माया भया किसी चीज कोई जरूरत नहीं, नहीं।, नहीं इसे वो प्रकृति रूपी माया चीज को मानते नहीं उच्चारण के चारों मान रहा है मानने में क्या प्रमाण है प्रकृति में क्या प्रयोजन भोगवर्ग व्यवस्था करुषता मैंने पुरुष से पुरुष को भोग देने के लिए ही प्रकृति की हमें पुरुष से भिन्न प्रकृति कल्पना करनी पड़ती है